ओम केन उपनिषद प्रथम खंड ओं के पतति प्रेषित मन कथम वदन्ति कैसे चक्षुश्रोत्र कविदेव युन किसके द्वारा इच्छित होकर भेजा गया मन विषयों में जाता है किसके द्वारा नियुक्त होकर मुख्य प्राण अपने कर्म में लगता है किसके द्वारा इच्छित होकर इस वाणी को लोग बोलते हैं कौन से देवता नेत्र तथा श्रवणेन्द्रिय को उनके विषयों में लगाते हैं भावार्थ किसकी इच्छा से भेजा जाकर मन विषयों की ओर दौड़ता है किसके द्वारा नियुक्त होकर मुख्य प्राण अपने कार्य में लगता है किसकी इच्छा से लोग इस वाणी को बोलते हैं और कौन से देव चक्षु कर्ण आदि ज्ञानेन्द्रियों को उनके विषयों में नियोजित करते हैं भाष्य केन इसम केन कर्ता इसितष्टम अभिप्रेत सन्मन पतति गं प्रति इति संब्यते इसे अभीक्षण्य अर्थस्य गति अर्थस्य अर्थस्य च इह इच्छा एव असंभवादच्छा अर्थ इति गम्यते इति इत छान, तस्य एव प्रयोग नियोगार्थे तो इति तूर्व तत्र निगा इति एव उक्ते प्रेशय प्रेषण विशेष विषय विशे आकांक्षा सैत कें प्रेशी विशेषण प्रेषणम इति कृदशमवा इतितु विशेषणे सति तद उभयम् निवर्तते कस्य इच्छा मात्रेण इति अर्थ विशेष निर्धारणा किस कर्ता के द्वारा इच्छित होकर मन जाता है अपने विषय के प्रति यहाँ संबंध हेतु इतना जोड़ लेना होगा इस धातु के तीन अर्थ हैं वर्तमान प्रसंग में इसका बार बार होना आभिक्ष तथा गति अर्थ असंभव होने के कारण इसका इच्छा अर्थ ही लेना होगा इसीतम में ईट का आगम वैदिक प्रयोग है इसी इस धातु के पूर्व प्र उपसर्ग लगाकर नियोजित करने के अर्थ में प्रेषितम बन जाता है इसीतम प्रेषितम यहाँ दो शब्द क्यों है यहां प्रेषितम कहने से प्रेषक भेजने वाले तथा प्रेषण की विशेष प्रक्रिया के विषय में प्रश्न उठते ही उठते कि किस विशेष प्रेषक ने या किस पद्धति से मन को विषयों की ओर भेजा अतः इसम इच्छित होकर विशेषण लगा देने से किसी की इच्छा मात्र से प्रेषित होकर ऐसा विशिष्ट अर्थ निर्धारित हो जाने से दोनों ही प्रश्नों का समाधान हो जाता है यदि एसो इति एतावता एव एवता सिद्धवाद इति न वक्तव्यम् वक्त अभी इति इच्छया कर्मणा वाचा वे नषित अर्थवशेषो अवगंत युक्तः शंका यदि यही तात्पर्य इष्ट होता तो केनेसितम इतना कहने से ही अर्थ हो जाता प्रेषितम कहने की आवश्यकता नहीं थी दूसरी बात यह है कि शब्द अतिरिक्त होने से उसका अर्थ भी अलग से जोड़ना उचित है अतः इच्छा क्रिया या वाणी इनमें से किसके द्वारा प्रेषित किया गया ऐसा अर्थ जोड़कर समझना उचित है न प्रश्न सामर्थ्यात देहादिघाता कर्म विरक्तः अतः अन कूटस्थ नि वस्तु भुवुत्म पृछतिम्यापते इतर देहादि संघातस्य देहादीसात प्रेरय इति प्रश्नो अनर्थक एव सैत् समाधान। ऐसी बात नहीं है क्योंकि किसकी इच्छा से प्रेरित होकर इस प्रश्न में ही तात्पर्य छिपा हुआ है और वह यह है कि कोई व्यक्ति कर्मों के फल स्वरूप होने वाले अनित्य देह आदि के समूह से विरक्त होकर इनसे पृथक किसी अचल तथा शाश्वत वस्तु को जानने की इच्छा से यह प्रश्न कर रहा है ऐसा अर्थ लेना ही उचित है अन्यथा इच्छा वाणी या क्रिया के द्वारा देह आदि के समूह को भेजना तो सर्वविदित ही है अतः यह प्रश्न निरर्थक ही हो जाता है एवं अपि प्रेषित शब्दस्य अर्थो न प्रदर्शित एवं शंका इससे भी तो प्रेषित शब्द का अर्थ नहीं निकला न संशयवत अयम प्रश्न इति प्रेषित शब्दस्य से अर्थविशेष उपपद्य किं यहां एव कार्य कारण संघातस्य सेशयितृव वा संघात व्यतिरिक्तस्य स्वतंत्रस्य इच्छा मात्रेन एव मन आदि इति अस्य प्रेशयितृवस प्रदर्शनार्थ कम पतति प्रेश मन इति विशेषण उपपद्यते समाधान ऐसी बात नहीं है क्योंकि यह एक संशयी द्वंद्वग्रस्त व्यक्ति का प्रश्न है और इस कारण यहां प्रेषित शब्द का एक विशेष अर्थ निकलता है किसकी इच्छा से प्रेरित होकर मन जाता है इस वाक्य में इन दोनों विशेषणों का औचित्य इस प्रकार सिद्ध किया जा सकता है कि क्या वह लोक मान्यता के अनुसार देह इंद्रियों का समूह ही भेजने वाला है या फिर देह आदि से पृथक कोई स्वतंत्र वस्तु है जो अपनी इच्छा मात्र से ही मन को भेजने वाला है ननु स्वतंत्र मनः स्विषय स्वयं पतति इति प्रसिद्धम तत्र कथम प्रश्न इति शंका यह सर्वविदित है कि मन स्वतंत्र है और स्वयं ही अपने विषय की ओर जाता है ऐसी स्थिति में इस उसके प्रेषक के विषय में प्रश्न ही कहाँ उठता है उच्यते यदि मनः निवृत्ति स्वतंत्र मन प्रवृत्तिवृत्तिषे सर्विष्टचित न सन चकल्पये अतिग्रदुखे च कार्य वारण अवर्त मन तस्तव कनेशित इत्यादि प्रश्नः समाधान समाधान बताते हैं मन यदि प्रवृत्ति तथा निवृत्ति करने या न करने में स्वाधीन होता तो कोई भी व्यक्ति बुरे विचारों को प्रश्रय न देता परंतु बुरे विचारों को अनर्थमूलक जानते हुए भी मन उनका चिंतन करता है और मना किए जाने पर भी अत्यंत दुखदायी कार्यों में प्रवृत्त होता है अतः किसके द्वारा इच्छित होकर आदि प्रश्न उचित ही है कन प्रा युक्त नियुक्त प्रेरित संप्रैति गव्यापारम प्रति प्रथम इति प्राण विशेषणम् तत् विशेषण सै तत्पूर्वकर्वेन्द्रिय प्राण किसके द्वारा निुक्त अर्थात प्रेरित होता हुआ अपने कर्म में प्रवृत्त होता है प्रथम यह रूप मुख्य प्राण का विशेषण है क्योंकि प्राण के बाद ही अन्य इंद्रियों की प्रवृत्ति होती है केन इष्टाम वाचम इम शब्द लक्षण वंद लौकिका तथा चक्षु श्रोत्रम च स्वे स्वे विषय कवुदेव द्योतनवान्न्युनि नियुक्ति प्रेरियति किसकी इच्छा से लोग इस शब्द रूपवाणी को बोलते हैं उसी प्रकार कौन से देव अर्थात प्रकाशमान तत्व नेत्र तथा कर्णों को भी उनके अपने अपने विषयों में नियुक्त अर्थात प्रेरित करते हैं